जो है ये पत्थर से बनती है। ये भी ऐसे 10 दस, दस मिनट से दे जीप पर हा, हा, ना लिक्विड में वैसे इसके बहुत चमत्कार है अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना प्रमोद महाजन को गोली मारी थी और गोली उसके पेट में फंसी हुई थी सब डॉक्टर इलाज करके परेशान हुए गोली नहीं निकली लंदन से भी डॉक्टर आया तो भी गोली नहीं निकली और इन लोगों ने पंद्रह दिन उसी में निकाल दिया फिर अंत में लंदन के डॉक्टर ने कहा ये तो होमियोपैथी की औसत से ही निकलेगी तो प्रमोद महाजन को यही औषध दिया था सिलिशिया तो गोली तो निकल गई लेकिन उतनी देर में जान भी निकल गई उसकी अगर वे पहले दिन उसको दे देते तो वो बच जाता अच्छा <laughs> नहीं, मैंने उदायल दिया अच्छा तो दूर की बात है हाँ और दूसरा महित देता हूं कारगिल युद्ध हुआ था ना तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आर्मी में डॉक्टर है दिल्ली में काम करते हैं रेफरल हॉस्पिटल आर्मी का तो 580 सैनिक अपने शहीद हुए थे और करीब 1600 सो सैनिक जख्मी हुए थे जिनको गोलियां लगी थी शरीर के अलग अलग हिस्सों में किसी को यहां लगी किसी को यहां लगी ऑपरेशन नहीं कर सकते थे पीठ में लगी तो उन्होंने मुझसे यही दवा मांगी थी तो मैंने उनको कहा कि आप सबको जीप के तो दो दो थेम डालो दस दस मिनट से तीन बार डालो तो जितने सैनिकों को उन्होंने डाला चौबीस तास में सबकी गोलियां निकल के बाहर आ गई ऑटोमेटिक बिना ऑपरेशन ये काम भी करती है कि शरीर को जिस चीज की जरूरत नहीं ऐसी कोई भी चीज घुस जाए तो उसको बाहर फेंक देती है ये औषध कांटा लगेगा तो कांटे को, का तो को बाहर फेंक देती है बिच्छू का ड लगा तो डंक को बाहर फेंक देती है पत्थर लगा तो पत्थर को बाहर निकाल देती है गोली लगी तो गोली को बाहर निकाल देती है कुछ साइड इफेक्ट जो शरीर को जरूरी नहीं वो अगर जरूरी है तो फिर नहीं फेंकते जैसे कांटा है कांटा तो जरूरी नहीं है शरीर को और घुस गया तो ये औषध ले लो बराबर बाहर निकल आता है और 10 मिनट में ही निकल आता है हाँ अभी आप लगा लो दो तीन लोग काटे मेरे पास ये औषध है मैं अभी दिखाता हूँ <laughs> <laughs> हाँ वो भी निकाल कई बार बच्चे गोली खा जाते हैं ना कंचा वो भी निकाल देते हैं वो आधा घंटे में निकलता है वो संडाश के रास्ते पैसे खाते है वो भी इसी से निकलता गले में पैसे फंस गए ये औषधि है, वो।, वो नीचे संडा के रास्ते वही दो सौ ये बहुत काम की औषधि है बहुत चमत्कारी है बहुत काम की है। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कोई ऐसा रोग हो जाए बहुत खराब जैसे कागल तो कागल रोग में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, है जो संडा फंस जाती है रंग में निकलती नहीं उसकी भी यही औषध है संबास फंस जाए किसी कारण से खूब जोर लगाओ निकलती नहीं तो ये औषध का एक ही थेम में लो फट निकल जाते और चौधरी अच्छा पर